हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अजी हल्का हल्का सुरख लबों पे रंग तो है एक रार का अजी हमदम मेरे हाय प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है फिर एक लटेन कार की रुख पे ढलती है अरे प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है फिर एक लटेन कार की रुख पे ढलती है ये सच है कम से कम तो है मेरे सनम लटे नमस्कार, नमस्कार हमने एक बात कही कि सभी दोस्तों को बहुत-बहुत और हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ ही पहुंचा। हमेशा वही होता है कि पिछला साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला मगर अगला साल लगता है कि लंबा है क्या होगा पिछले साल में बहुत कुछ मिला बहुत कुछ खोया मगर हमेशा तो आंखें भगवान ने इसीलिए आगे को दी हैं, क्योंकि हमेशा हमें आगे ही देखते रहना होता है पीछे क्या छूट गया वो तो अब यादों में है क्या मिल सकता है क्या होने वाला है और क्या होगा यही देख सकते हैं और जो भी होगा सामने तो आएगा ही तो चलिए साहब शुरू करते हैं यह नया साल एक नई बात से वो बात मैं आपसे काफी दिनों से करना चाहता था मगर मैं उसको रखे हुए था कि इसको नए साल में ही आपके सामने लाऊंगा साहब इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता आजकल ट्रांसलेशन का काम करता हूं ना तो इसलिए हमेशा उसका कुछ ना कुछ उपयुक्त अनुपयुक्त एक हिंदी इक्विवेलेंट ढूंढ ही लेता हूं तो साहब एक बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस का जिक्र हम लोग बार बार करते रहते हैं अपनी रोजमर्रा की बातचीत से लेकर के कभी किसी को गाली देनी होती है या किसी की तारीफ करनी होती है दोनों ही हालात में हम इंटेलिजेंस का जिक्र तो कर ही देते हैं करते हैं ना सब आप भी करते होंगे और हम भी करते हैं मगर आजकल इंटेलिजेंस भी बहुत सी चीजों की तरह बनी बनाई आने लगी हाँ आप सही समझे साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हमारी जिंदगी में इस कदर घुस गई है ना कि पूछे परेशानी यह हो गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद हमने बनाई इसलिए थी कि हमारी बनाई हुई मशीनें अपने आप में खुद सुधार कर सके हमारा उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का इतना ही था मगर जैसा कि हमेशा ही होता है वो शायद ऑप हाइमर साहब ने या पता नहीं यार अब तो किस किसके नाम थे भूल भी गए वो बीमारी मैं पिछले एपिसोड में भी याद करने की कोशिश कर रहा था इस बार भी याद नहीं आ रही है मगर एक बीमारी होती है ना जिसमें भूल जाते हैं तो वो बीमारी अगर हमको हो जाए या भगवान न करे उसके किसी मरीज से का पड़े तो होता यह है कि हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी मशीने अपने आप हमारे लिए कुछ काम कर सके जैसे सीधी सी बात है साहब वो ऑटो सजेशन ऑटो सजेशन वो जो अपना व्हाट्सएप लिखते समय एक आप डब्ल्यू लिखते हैं तो वो वाइफ अपने आप हो जाता है और बाद में आप पता चलता है विश लिखने जा रहे थे तो अब सजेशन है साहब उसे पता है कि आप बार बार वाइफ ही लिखना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो आपको काम करने में मदद करती है यानी अगर आप भूल रहे हो तो आपको याद दिला देगी वो अरे भाई अपना जो डेली डायरी है वो हम लोग बैंक में जब नौकरी करते थे ना तो एक रजिस्टर हुआ करता था जिसको डेली डायरी के नाम से हम लोग अब मुझे उसका सीओएस ओ नंबर तो नहीं याद है मगर वो डेली डायरी लिखना बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ डायराइज नहीं की है ये सब मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ जबकि हम लोग हर चीज़ डायराइज़ करके रखा करते थे और ब्रांच में चाहे जैसे स्तर पर भी आप काम करते हों आपको सुबह आकर पहले अपनी डायरी खोलकर देखनी होती थी अब भैया वो डायरी खोलकर जब आप देखते थे तो उसके बाद आप अपना दिन शुरू करते थे मुझे आज भी याद है कि हमारे एक हमने नया नया ब्रांच का चार्ज लिया था हमारे एक एओ साहब आए हमारे यहाँ उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी डायरी दिखाइए मुझे मैंने कहा साहब मेरी डायरी देखकर आप क्या करेंगे <laughs> तो बोले ये यही है आप लोगों की परेशानी क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि डायरी होती क्या चीज है तो साहब सचमुच में हम तो थोड़ा घबरा गए हमने कहा यार ऐसा क्या हो गया कि हमें पता ही नहीं कि डायरी क्या होती है तो बाद में पता चला कि वो उस डायरी का जिक्र कर रहे थे खैर अब साहब आजकल तो हर फोन पे हर कंप्यूटर पे हर जगह पर वो डायरी आपको उपलब्ध है और वो आपको याद दिला देती है कि भैया ये ये आपको काम करना है आज की तारीख में और आप बर्थडे भूलना भी चाहें तो वो डायरी याद दिला देती है कि आज फलाने की बर्थडे है आपने बस कहीं कोई कार्ड भेज दिया हो वो डायरी नोट कर लेती है मीटिंग्स करनी तो वो आपको बता देती है तो इस तरह से डायरी का इस्तेमाल ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही शायद कर रही हो तो मैं यहां पर कहना ये चाहता हूं कि आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्यू बुद्धिमत्ता ने बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दिया है हम लोगों की जिंदगी में और साहब हमारी परेशानी यह है कि हम उस एक ट्रांजिशनल पीढ़ी से आए हैं जिसने कि कागज की डायरियां भी इस्तेमाल की है और पुरानी डायरियों में वो साहब फूल और पत्तियां भी रखे हैं रखे हैं ना हाँ रखे ही होंगे तो साहब वो पुराने फूल पत्ती वाली डायरियों से लेकर के हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करने वाली हालत में पहुंच गए हमारे बहुत से साथी हैं जो कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बखूबी संभाल लेते और सब उसके हिसाब से काम करते हैं मगर हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो कोशिश करते रहते हैं स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर कि हम उसको इस्तेमाल कर सके नहीं नहीं हम सब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की तो बात ही छोड़ दीजिए उसको इस्तेमाल करना है साहब मुश्किल हो जाता है कभी कभी और अक्सर तो यह भी हो रहा है कि आप हार कर उसको छोड़ देते हैं मगर साहब हम आपको बताएं कि इस मसले में हमारी कुछ अनुभव हम आपको उन अनुभवों से अवगत कराना चाहते हैं तो साहब सबसे पहला अनुभव है बेगम अलेक्सा का अब आप सोच रहे बेगम आ गई एक बेगम तो घर में ऑलरेडी है अलेक्सा बेगम कौन आ गई ये साहब अलेक्सा बेगम हमें उपहार में मिली <laughs> साहब बेगमें भी उपहार में मिलती हैं। तो ये अलेक्सा बेगम जो थी इनका काम क्या है कि ये बहुत काम कर सकती हैं ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आई है जो कि घर में बहुत चीजों को नियंत्रित कर सकती है उसमें या जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसमें ये मैडम जी कुछ ना कुछ मदद कर सकती है जैसे अब आपको आपके घर में अगर एलेक्सा जी हैं तो आप एलेक्सा जी से कुछ भी सवाल पूछ लीजिए कि भैया वेदर बता दीजिए टेम्परेचर बता दीजिए वो आपको बता देंगी। फलाने डिस्टेंस बता बता, दीजिए, वो वो आपको बता। कि एलेक्सा जी इंटर, इंटरनेट से कनेक्टेड है, हाँ, आपको हर बात शुरू करने से पहले एलेक्सा प्लीज टेल या एलेक्सा टेल या एलेक्सा को एलेक्सा नाम जरूर लेना पड़ेगा तो साहब अब मेरे ख्याल से उतनी बार तो लोग बाग अपनी धर्म पत्नी का या जिनको भी वो याद करना चाहते हैं उनका नाम उतनी बार नहीं लेते होंगे जितनी बार एलेक्सा का नाम लेते हैं क्योंकि एलेक्सा से पूछना होता है अब आप सोचेंगे कि साहब ये मतलब बेगमे सोचेंगी जो हमारी मित्र है जो इसको जो देख रही है या जो सुन रही है हमारी बात वो सोचेंगी यार हमें भी अलेक्सा से ही पूछना पड़ेगा साहब ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि यह तो बात पक्की है कि हम तो कमजोरी जानते हैं कि भाई हम महिलाओं से पूछ सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है उनकी बुद्धि हमसे ज्यादा होती तो इसलिए अगर एलेक्सा बेगम की बुद्धि हमसे ज्यादा है और हमें उनसे कुछ पूछना पड़ रहा है तो हमारे लिए स्वीकार्य है मगर मोहतरमाए ये पूछे अलेक्सा बेगम से तो साहब ये उनको स्वीकार्य नहीं है ना वो क्यों पूछेंगे अरे हमको उससे बेहतर पता है जैसे अब आपको यहां पर एक उदाहरण बताता हमारे घर में मतलब हम आजकल जहां पर हैं यहां पर एलेक्सा बेगम जो हैं, उनका इस्तेमाल बेहद होता है उनका इस्तेमाल लाइटें जलाने से लेकर के और मौसम का हाल बताने तक और वो क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं यार वो फुटबॉल मैच का स्कोर बताने तक होता है तो आपको बताएं अभी क्या हुआ होता यह है कि हम अलेक्सा बेगम से कहते हैं अलेक्सा बेगम बत्ती जलाइए अब साहब जो अलग अलग कमरे में अलग अलग बेगमें बैठी हुई हैं तो हर बेगम अपने कमरे की बत्ती जला देती है होता है ये? ये तो जाहिर सी बात है तो साहब यहां पर अलेक्सा बेगम से हम जब कहते हैं बत्ती जलाइए तो अलेक्सा बेगम इंतजार करती है वो पूरी बात नहीं सुनती हमारी वो मान मतलब मानती नहीं अब उनसे बताना पड़ता है कि एलेक्सा बेगम फला कमरे की बत्ती जलाइए। तो अब साहब फला कमरे की बत्ती अभी इसको देखिए ये सेटिंग हमने किया नहीं सेटिंग किसी और ने किया है हम तो खाली उनके जो उन्होंने हमको बता दिया कि साहब ये है ये सेटिंग है आप इस पे बता बोल दीजिए हो जाएगा तो साहब हम वो बोल देते हैं वो अलेक्सा बेगम बत्ती जला देती है बत्ती बुझा देती भैया अभी हुआ यूं कि एक रोज वो जिन्होंने इसको सेटिंग किया था वो कहीं चले गए अब साहब हम अलेक्सा बेगम से कहें बेगम बत्ती बंद करिए अब बेगम इंतजार करे भाई हम उनको बताएं किस कमरे की बत्ती बंद करें तो हमारी पत्नी ने जिनके पास कि डेफिनेटली हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस है उन्होंने कहा कि अरे आप भूल गए आपको यहां पूछना है कि एलेक्सा बेगम फलाने कमरे की बत्ती बंद करी पूछना मतलब कहना है तो आज <coughs> हमने कहा भाई तो इस कमरे का नाम बताइए आप ये कौन सा कमरा है उन्होंने कहा साहब इस कमरे का नाम है फैमिली रूम तो हमने कहा ठीक है भाई एलेक्सा बेगम फैमिली रूम की बत्ती बंद करिए एलेक्सा बेगम मान गई उन्होंने फैमिली रूम की बत्ती बंद कर दी मगर तब भी वहां एक बत्ती जलती रह गई हमने कहा यह क्या है भाई उन्होंने कहा देखिए ये दूसरी एलेक्सा से कनेक्टेड है तो अब क्या करें तो उन्होंने कहा उस एलेक्सा बेगम से कहिए कहागम अच्छा तो मतलब है।, है मगर उन्होंने इसको दूसरा नाम दे रखा इस कमरे को दूसरा नाम दे रखा अच्छा, वो क्या है तो उन्होंने बताया इसका नाम लिविंग रूम चलिए तो कहा अलेक्सा बेगम लिविंग रूम की बत्ती बंद करिए यानी लाइट ऑफ करिए तो साहब उनको उन्होंने एक दो दो-तीन की लाइटें ऑफ कर दी हम साहब बड़े खुश हुए हमने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि भाई अलेक्सा बेगम बात मान रही है उसके बाद हमने हम समझ गए कि भैया ये फैमिली रूम की बत्ती है या लिविंग रूम की बत्ती है मगर अब क्या हुआ कि एक रोज हमने एलेक्सा बेगम से पूछा एलेक्सा बेगम वॉट इज देश पर हम हैं पर है स्टूडेंट है हम, फौरन, अब हम तो के है, आपको बताइए करने लगे तब साहब हमारी पत्नी आई बोली कि ये क्या कर रहे हैं आप हमने कहा हम कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि सेंटीग्रेड में कितना हुआ तो वाकई ठंडा है या नहीं है तो उन्होंने कहा बाहर जाके देख क्यों नहीं लेते कि कितना ठंडा है या गर्म है हमने कहा यार ये आपने अच्छी बात कही कि बाहर जाके देख लीजिए अरे जब एलेक्सा है यहाँ पर तो एलेक्सा से पूछ लें उन्होंने कहा तो आप एलेक्सा से क्या पूछ रहे हैं? आप हमसे पूछ लीजिए हमने कहा आपको कैसे मालूम बोली कि अरे हमें जब ठंडा लगता है तो इसका मतलब टेम्परेचर पंद्रह डिग्री से नीचे और जब हमें ठंडा नहीं लगता है तो इसका मतलब पंद्रह डिग्री से ऊपर है हमने कहा तो अभी आपको कैसा लग रहा है बोले कभी ठंडा लगता है कभी नहीं लगता है हमने कहा इसका मतलब क्या बोले इसका मतलब पंद्रह डिग्री है टेम्परेचर अब भैया हम क्या कहें यह देखिए ये तो जलन वाली बात हो गई कि अलेक्सा से क्यों पूछ रहे हो फिर हमने कहा अच्छा छोड़िए चलिए हम कैलकुलेशन नहीं करते बोले अरे भाई आप कैलकुलेशन करने के बजाय एलेक्सा से पूछ क्यों नहीं लेते कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेंटीग्रेड हुआ हमने कहा यार देखिए ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल असली इंटेलिजेंस कर रही है हम साहब पूछ लिया एलेक्सा ने बता दिया और वास्तव में पंद्रह डिग्री था टेम्परेचर हम आपको सही बता रहे हैं। तो खैर साहब ये तो एक बात हुई दूसरी बात हम फिर क्या किया अब हम यार एक दो बच्चों पढ़ाते हैं तो अब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते यार कुछ एकाद चीजें छठे सातवें बच्चे भी आजकल यार ऐसा कुछ पूछ बैठते हैं कि हम क्या बताएं आपको हमसे एक दिन उस बच्चे ने पढ़ कुछ और रहा था और सडनली उसने हमसे पूछ लिया एक सवाल पूछा कि कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड था पूछा क्या कि वो रोरिंग फोर्टीज क्या होता है अब भैया हम रोरिंग फोर्टीज नाम जरूर सुने थे और पुराने जमाने में जब आई वगैरह का इम्तहान दिया करते थे तब उस जमाने में रोरिंग फोर्टीज वगैरह का जिक्र होता था मगर अब हमें ये नहीं पता था कि रोरिंग फोर्टीज है क्या अच्छा हम ये भी समझ गए कि भैया ये बच्चा जो है अभी रोरिंग फोर्टीज पूछेगा और इसके इमीडिएटली बात ये मुझसे ये भी पूछेगा कि रोरिंग फोर्टीज क्यों होता है तो हमने कहा यार ये तो हम मास्टर है तो हमें इतना तो हमें भी पता होना चाहिए हमने फौरन साहब अपने आ, क्या बोलते हैं हम कंप्यूटर पे पढ़ाते हैं बैठ के तो हमने फौरन अपने माइक्रोफोन को किया म्यूट और एलेक्सा से जोर से आवाज लगा के पूछा कि एलेक्सा हमको बताओ रोरिंग फोर्टीज क्या है साबेलिक साहबहन ने हमको बताना शुरू कर दिया हम सुन लिया और उसके बाद हमने अपना माइक्रोफोन ऑन किया और हमने उस बच्चे को 40s पूरा पढ़ा दिया हम आपको बताना यह चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ा सकती है और कभी कभार आपको मुसीबत में भी डाल सकती है जैसे हम पढ़े ना हम टेम्परेचर पूछने के मामले में फंस गए थे मगर कोई बात नहीं साहब अब हमारा एक सवाल है यहां पर आपसे वो ये है कि आपके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिंदगी में किस किस जगह पर आपके हाथ में आ रही है यानी आपको हाथ में नहीं आती, मतलब ऐसे कहीं आपके साथ इंटरफियर कर रही है इंटरफेस कर रही है हम आपको बता रहे हैं भाई साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक ऐसी चीज हो गई है जो जिंदगी के उन नामालूम पर्दों में भी घुस जा रही है जिनमें कि आप नहीं चाहते कि कोई और जाए जैसे आपको बताते हैं साहब अक्सर आप कभी अक्सर आप कभी कोई गेम खेलते होंगे अपने कंप्यूटर पे आपको हम बताएं साहब उस गेम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुसी हुई है क्योंकि हम साहब एक गेम खेलते हैं सुडोकू हम आपको सही बता रहे हैं कि हम सुडोको अच्छा भला खेल लेते थे हार्ड वाला और हम कर भी लेते थे पांच सात आठ दस ग्यारह बारह मिनट में कर लेते थे पिछले कुछ दिनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा कर दिया है कि वो हार्ड से हार्डर वाले पे पहुंच गई और भाई साहब कल हम पांच सुडो को ट्राई किए और साहब पांचों में फेल हुए पूछिए क्यों क्योंकि उसको लगा कि भैया इनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया और वो हमको हार्ड और हार्डर और हार्डर और हार्डर देने लगी क्योंकि उसमें रैंडम आता है आपके पास कंप्यूटर पे रैंडम आप निकालिए और बनाना शुरू कर दिए हम साहब नहीं बना पाए हम पांच बार कोशिश किया और पांचों बार हार करके हम चले गए छोड़ दिया अब साहब ये तो एक बात हुई अब यही एआई आप यूट्यूब लगाइए यूट्यूब में आप देखना शुरू करिएगा आपने पता चला एक बार कहीं कोई फिल्मी गाना लगा लिया पुरानी फिल्म का अब हमने तो साहब हम आपको सही बताएं हमने एक बार जॉनी वॉकर के कुछ गाने लगाए एक के बाद एक शायद दो तीन गाने लगा लिए और भाई साहब सजेशन में अब हमारे पास सिर्फ जॉनी वॉकर के ही गाने आने लगे हम बहुत कोशिश किया कि भैया नहीं जॉनी वॉकर नहीं कोई और लाओ मगर वो हमें तीन चार गाने और दिखाए फिर जॉनी वॉकर पे पहुँच जाए अच्छा साहब इसी तरह से एक बार हमने गजल सुनने की कोशिश की अरे महाराज जगजीत सिंह की क्या क्या गजलें उसने हमें सुना डाली अच्छा साहब आपको एक गाना याद होगा पलाश सेन एक गायक थे वो वेटरनरी डॉक्टर भी थे और गाए गाते भी बहुत अच्छा थे मायरी उनका एक बड़ा अच्छा मशहूर गाना है तो साहब पलाश सेन साहब का हमको एक दिन मायरी गाना सुनने का मन किया हमने भैया उनका पलाश पलाशसेन का माहिरी गाना लगा लिया अब माहिरी खत्म हो गया तीन चार पांच मिनट का जो भी गाना था उसके बाद पलाश पलाशसेन का एक और गाना आ गया चलिए साहब वो भी आ गया सुन लिया भाई और भैया उसके बाद तो इन्हें लगा कि इन्हें इस तरह के गाने पसंद हैं अब साहब हम कुछ नहीं किया मगर वो धाएं धाए धाएं धाए, हमको सैोरी भी सुना डाले हमें पता नहीं सैोरी पलाशसेन ने गाया किसने गाया मगर वो गा दिया हम आपसे बताना सिर्फ ये चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपका उंगली पकड़ेगी और आपने उंगली छुड़ा नहीं लिया तो भाई साहब वो पहुंचा तक पहुंचने में उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बुरी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज है मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is like a fire. वो अक्सर कहते हैं ना कि साहब फायर is a very good slave, but it's a very bad master. तो जब तक फायर जो है वो आपके कंट्रोल में है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तक आपके कंट्रोल में है तब तक बहुत अच्छी है और जहां आपके कंट्रोल से बाहर गई आप उसके कंट्रोल में आए दैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ये सवाल जो है ये कोई ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ ये बात हमारे बहुत से मतलब बुजुर्गवार कह गए हैं और आज के साइंसदान यानी कि जो बहुत साइंस में विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने भी यही बात कही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम अपने रोबोट्स में कंप्यूटर्स में अक्सर देखते आते हैं और कहा भी जा रहा है कि भैया वो आ, साइंस फिक्शन के लेखक अक्सर है ना वो आसीम मौव साहब ये सब वो जो रॉबोट्स वगैरह पे कहानियाँ लिखते हैं तो उसमें वो कहते भी हैं कि अगर वो तीन नियम नहीं होते जो आसिम मऊव साहब ने बताए हैं तो रॉबोर्ट्स आपके ऊपर आ गए होते और आपको ख्याल होगा वो टर्मिनेटर फिल्म अगर आप लोगों ने देखी हो तो टर्मिनेटर फिल्म कुछ नहीं है खाली भविष्य के एक झाँकने के लिए खिड़की है खिड़की सच भी हो सकती है गलत भी हो सकती है मगर हमें जो लगता है कि जिस तेजी से चीजें उस दिशा में बढ़ रही हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है भाई आप देखिए कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में घुसती चली जा रही है तो शायद हमारे जीवन काल में नहीं तो कम से कम हो सकता है हमारे बच्चों के जीवन काल में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने स्तर तक पहुंच जाएगी कि आप चिड़ने लग जाएंगे आप कोशिश करेंगे जैसे आपको बताता हूं फर्टिलाइजर्स हाँ आप सोच रहे होंगे मैं कहा एकदम से उल्टे डायरेक्शन में चला गया फर्टिलाइजर्स जब फर्टिलाइजर्स आए तो उस वक्त हमको लगा था कि यूरिया सोडियम पोटेशियम ये सब सॉरी एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस ये सब जो है ये बड़े मतलब ये क्या बोलते हैं कि ये हमारी जिंदगी को बहुत सुधार देंगे बहुत कुछ नया ले आएंगे और ऐसा कर देंगे कि सब कुछ रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा मगर आज हम वापस सबसे महंगी सब्जियां वो खरीद रहे हैं जिनमें कि इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ही ना हुआ यानी ऑर्गेनिक के नाम पर जा रहे हैं कि जहां गाय का गोबर का इस्तेमाल हुआ हो वही सब्जी खरीदनी है और वो सबसे महंगी भी है वो जो आप सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो जो जो शेल्फ जिसपे ऑर्गेनिक सामान होता है हमारे जैसे लोग तो सब उस तरफ जाते ही नहीं क्योंकि वो दाम ही तीन गुना होता है मगर ऑर्गेनिक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मेरे ख्याल से यही होने वाला है कि एक ऐसी शेल्फ होगी जहां पर कि आप उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो मगर मुझे लगता नहीं कि जिंदगी का कोई भी हिस्सा ऐसा होने वाला है जहां पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें हमारे आगे नहीं आकर खड़ी हो जाएगी कोशिश यही रहेगी कि शायद हम मतलब मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि ए का इस्तेमाल वहाँ तक करें जहाँ तक कि हम उसे कंट्रोल कर सकें देखिए साल 2023 आ गया है साल 2023 में ए हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगी नहीं मालूम मगर अभी मैंने हाल ही में, में मेरे एक मित्र ने जिनको यदि मैं मित्र कह सकूँ हालांकि मुझसे बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे जैसे हैं उन्होंने मुझे एक, एक लिंक भेजा है मैं वो लिंक अभी तक खोलकर नहीं देख पाया हूं, मगर उन्होंने कहा कि उस लिंक पर अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो आपको पूरे जहान के इंटरनेट में से छांटकर कर उसके जवाब मिल जाएगा और वो क्या है वो एआई है और वो एआई आपको बता देगा यानी जैसे अगर आप पूछें कि भाई हम तो भूल गए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है बोले आप उससे पूछ लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है और जैसे ही आप उससे पूछेंगे वो आपको एक जवाब दे देगा और एक पैराग्राफ में चाहिए कि दो पैराग्राफ में चाहिए या एक पेज में चाहिए वो आपको बता देगा और बोले साहब वो ओपन सोर्स है ओपन सोर्स मतलब फ्री, फ्रीली अवेलेबल है तो भाई अगर फ्रीली अवेलेबल है और इस तरह की जानकारी है तो मुझे तो ये लग रहा है कि स्कूलों में बच्चे अपना होमवर्क करना बंद कर देंगे उस बच्चे को जिसने मुझसे पूछा कि रोरिंग फोर्टीज क्या है अगर उसको यह जवाब इस वेबसाइट पर मिल जाएगा तो वाई दैट चाइल्ड विल कम टू मी तो साहब ये एक सवाल है चलिए साल 2023 में देखते हैं क्या क्या और नया देखने को मिला है मैं आप सभी लोगों को नए साल की फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हुए और आज की बात यहीं बंद करता हूं आपने अपना बहुमूल्य समय मेरी बात को सुनने के लिए लगाया इसके लिए आभारी हूं और अगले हफ्ते पे मामूल फिर मिलेंगे नमस्कार। तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया बादल ने चोरी की आंचल के साए हे तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए बादल ने चोरी की आंचल की साय ये सच है कम से कम तो है मेरी सनम चुरा लू मैं भी तो जलवी मेरा आर माँ भी रह जाए हाय हम दम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अज हल्का हल्का सुरहुल बोप रंग तो है एक अज हमद मेरे